आईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है यह बाल पत्रिका उमंग उमंग में फिट रहो हिट रहो श्रृंखला के अंतर्गत सुनते हैं कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी खुशी खुशी जब पैदा हुई तो उसने अपने सारे घर में खुशियां बिखेर दी वो बचपन में इतना हस्ति और इतना खुश रहती कि घर वालों ने उसका नाम ही खुशी रख दिया उसको खेलने के लिए खिलौनों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी उसके खिलौने थे चिड़ियों की चहचहाट नदियों की कलकल -कल कर बहने की आवाज उसका खिलौना मानो पूरी प्रकृति थी काओ कितना सुंदर बाग है कितने सुंदर फूल हैं और पेड़ भी तो देखो कितने अच्छे हैं देखो कितनी सारी तितलियां उड़ रही हैं मुझे तो इन्हें देख के बहुत मजा आ रहा है चीडिया तो अपने बच्चों को दाना खिला रही है वाव मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इन सब को देखके अरे यहां तो भब्रा भी है अरे तू तक हाया जाया रहा है कितना बेला जैसे जैसे खुशी बड़ी हो रही थी और समय निकल रहा था खुशी की खुशी कहीं खो सी गई थी आइए हम सब मिलकर खुशी की खुशी को ढूंढने की कोशिश करते हैं आखिर कहां गई खुशी की खुशी खुशी के पापा पता ही नहीं क्या हो गया है हमारी खुशी बिटिया को पता नहीं किसकी नजर लग गई है आजकल बहुत परेशान सी रहती है कमजोर भी हो गई है कुछ खाती पीती भी तो नहीं है कमजोर तो लगेगी ही ठीक कह रही हो तुम पहले तो खुशी हरदम चहचहाती रहती थी लेकिन अब तो कल मैं बाजार से उसके लिए गुड़िया भी लाया था मिठाई भी लाया था लेकिन वो अब किसी भी सामान से खुश नहीं है समझ ही नहीं आता है क्या हो गया है सही कहती हो जरूर किसी की नजर लगी है मेरी खुशी को अरे हमारी बिटिया कहां है अरे खुशी बिटिया कहां है भाई अरे नमस्ते अरे भैया नमस्ते नमस्ते मोहन अरे भाई हमारी दिखा गया गया दिखा गया खुशी बिटिया दिखाई नहीं दे रही कहां गई खुशी बेटा खुशी इधर आओ नमस्ते मामा जी अरे जीते रहो बेटे जीते रहूं शाबाश बेटा मामा जी आए हैं देखो तुम्हारे लिए क्या-क्या लाए हैं हां बेटा मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आया देखोगे 1 मिनट ए आ गया मेरा टप्पा ये रहा देखो बेटा ये तुम्हारी मनपसंद रेलगाड़ी है छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक आई पसंद और देखो ये भालू ये डमरू बजाता है देखो देखो कैसे बजाता है अरे ये तो ये तो भूल ही गया था कितनी प्यारी सी गुड़िया है परी की तरह लगती है ना नो नो शाबाश अरे अरे क्या हुआ तुम्हें तुम तो बिल्कुल खुश नहीं हो आखिर हो क्या गया पहले तो ये ऐसे नहीं थी पता नहीं भैया हम तो खुद ही बहुत परेशान हैं इसको लेकर पता नहीं इससे क्या होता जा रहा है हमेशा गुमसुम रहती है परेशान रहती है हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है जीजा जी पिछली बार जब न... मैं आया तो काफी खुश नजर आ रही थी लेकिन पता नहीं क्या हो गया ऐसे? हो है ऐसे इतनी कमजोर हो गई है मोहन जी हम खुद कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्यों नहीं किसी डॉक्टर को दिखाते इसे दिखाया था तो फिर वो कहते हैं कि नॉर्मल है हैं कमाल है लेकिन मुझे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है खैर कोई बात नहीं इसके बारे में भी सोचेंगे कोई बात नहीं बेटा बेटा खुशी बेटा देखो तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने हैं तुम एक काम करो इसे इसे ले और अपने कमरे में जाओ नहीं चाहिए मुझे खिलौने चली गई बिना खिलौने लिए अंटी अंटी नमस्ते नमस्ते बेटा अंकल नमस्ते नमस्ते बेटा खुशी खुशी देखो ताशु आई है तुमसे मिलने क्या है मम्मा देखो ना ताशु आई है खुशी खेलोगे मेरे साथ नहीं ताशु आज मेरा खेलने का मन बिल्कुल भी नहीं है क्या हो गया तुम तो मेरे साथ खेलती भी नहीं हो नहीं ताशु मेरा खेलने का मन नहीं है खेल प्लीज साशु मुझे नया खेलना है प्लीज नहीं ठीक है फिर मैं मोनोवरात खेल लूंगी ठीक है जाओ कुछ दिनों के बाद खुशी के पिता का तबादला हो जाता है और वो शहर छोड़कर वहां से दूसरे शहर चले जाते हैं जहां शांति थी अगले दिन खुशी की आंखें नए शहर में खुलती हैं सुबह-सुबह जैसे ही खुशी के कानों में कोयल की आवाज आती है वो खुश हो जाती है कोयल की आवाज सुनने भर से ही खुशी का चेहरा खिल उठता है वाह चिड़िया कितनी अच्छी है कटलियां भी ये भी बहुत अच्छी हैं फूल फूल फिर से वाह टूटी तितलियां रंग बिरंगी लाल पीली हरी वाह कितना अच्छा है नजारा मुझे तो बहुत मजा आ रहा है मम्मी मम्मी क्या बात है क्या हुआ खुशी मैं तो बाहर जा रही हूं अब अरे देखो चीड़ गया टूटी अरे सुंदर अरे सुन तो नहीं, नहीं, नहीं मैं तो जा रही हूं अरे रुक तो सही कहां जा रही है पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है एक बार देखे तुमने हां यहां हम जब से आए हैं खुशी की खुशी वापस आ गई है तो वो बहुत खुश रहती है सही कहते हो आप हेश्वर के भगवान तो हमारी खुशी वापस लौटा थी अब खुशी के मम्मी पापा को समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि खुशी की खुशी कहां चली गई थी जहां वो पहले रहते थे वहां पर हर रोज पेड़ों की कटाई हो रही थी नई कंपनियां लग रही थी प्रकृति की खूबसूरती जाने कहां चली गई थी सो खुशी की खुशी भी चली गई थी अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खुशी बनी रहे तो खूब पेड़ लगाइए वातावरण में खुशी रहेगी तो आपकी खुशी भी बनी रहेगी